नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे बीच में हिमानी शिवपुरी जी हैं जो बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं और इनको आपने टीवी सीरियल में वगैरह फिल्मों में देखा होगा तो आज उनकी आवाज़ से आप रूबरू होने जा रहे हैं रेडियो मधुबन पर तो आप सभी की तरफ से हिमानी शिवपुरी जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार धन्यवाद और आपको इस 90.4 पॉइंट के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी शुक्रिया मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो के सभी लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए जी मैं एक कलाकार हूँ थिएटर से टीवी से फिल्मों से आपने मुझे फिल्मों में देखा होगा हम आपके कौन दिल दुल्हनिया ले जाएँगे कुछ कुछ होता है हम साथ, साथ हैं बीवी नंबर वन हीरो नंबर वन और टीवी सीरियल सीरील हमरा से मैंने अपनी टीवी की शुरुआत की थी फिर हसरतें और ढेर सारे सीरियल और आजकल जो सीरियल हमारा चल रहा है वो हप्पू की उल्टन पलटन है एंड टीवी पर रात को 10 बजे आता है और थिएटर में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली है और मैंने दस साल थिएटर किया मुझे थिएटर में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है हिमाली जी मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं देश विदेश के लोग और आज के समय को देखते हुए आप उनको क्या संदेश या मैसेज आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं क्योंकि इस वक्त जो संकट आ रहा है उसके बारे में सब लोग बहुत जागरूक हो हो चुके हैं विदेशों में और ये मुझे बड़े दुख की बात है दुख कि हमारे अपने देश में जहाँ पेड़ों को पूजा जाता है एक एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां पीपल की हर पेड़ की जानवर की सबकी पूजा होती है और ये बात मुझे आज अपने देश में कहने की ज़रूरत पड़ी है इसके लिए मुझे दुख हो रहा है मगर फिर भी क्योंकि आज की जरूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ पेड़ ना काटें अपने देश को साफ रखें और अपनी संस्कृति को भूलें नहीं <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा संदेश हिमानी जी ने हमको दिया है और आशा करता हूँ आप सभी लोग काम कर रहे होंगे इस पे और भी मिलजुल कर हमें इस पर काम करना होगा ताकि हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकें और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा सुंदर जग जो है उनको दे सकें जाते जाते मैं यही कहूँगा हिमानी जी कि रेडियो के माध्यम से जब हम लोग बातें करते हैं तो बातों के साथ साथ गाना भी चलता है तो मैं चाहूँगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है उसके बारे में बताएँ Uh, मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं लेकिन हाँ आप मेरी फिल्म का बजा दीजिए दीदी तेरा देवर दीवाना <laughs> नहीं गाना तो वो आप चला दीजिए कि हम आपके कौन का हिमानी जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने एक्टिंग के माध्यम से ही लोगों के बीच में लोगों के दिलों में जगह बनाती रही हैं और आगे भी रहेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू धन्यवाद d d t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 एक्टर शरद व्यास जी से बातें करेंगे आप उनकी आवाज़ सुनेंगे मुझे लगता है कि आपने उन्हें देखा है लेकिन रेडियो के माध्यम से उनकी आवाज़ से रूबरू होने का एक रेडियो मधुवन के माध्यम से रूबरू होने का एक मौका हम सभी को मिल रहा है तो आप सभी की तरफ से शरद व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद और सर कैसे हैं आप? आप मैं मज़े में हूँ ठीक हूँ और बताइए आपका जो एक्टिंग का सफ़र है काफ़ी लम्बा टाइम से आप इसमें जुड़े हुए हैं तो इसमें अपने आप कैसे आप बनाए रखते हैं करीब बयालीस साल हो गए इसमें मैंने इसकी पढ़ाई की है तीन साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो एनएसडी कहते हैं वहाँ पे पढ़ाई की 1970 से लेके उन्नीस तक 74 तक मैं पास होके यहाँ पर आया तब से काम कर रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपने की हैं कौन कौन सी टी वी सीरियल फिल्म मेरी अगर मोस्ट पॉपुलर सीरियल बोलेंगे तो यश बॉस करके आती थी जो नौ साल चली थी उसके बाद आई थी मनी बेन जी के साथ की थी वो चली अभी अपू की उल्टन पलटन चल रही है तो इसमें कौन सा रोल आप हैं मैं हप्पू के दिवंगत फादर का रोल कर रहा हूँ जो बेचारा मर चुका है दस साल पहले मगर बीवी से बच्चों से इतना प्यार करता है कि स्वर्ग में नहीं जाता है यहाँ वहाँ घूमता रहता है मगर सिर्फ बीवी को दिखता है और किसी को दिखता नहीं है अच्छा, अच्छा, अच्छा। आ, तो उससे बात करने आता रहता है तो मेरे ख्याल से ये यूनिक रोल रहेगा हाँ बिल्कुल यूनिक ही है क्योंकि आप सबको देख सकते हो आपको सिर्फ एक ही आदमी देख सकते हो वो आपकी बीवी है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया अपने इस टीवी सीरियल का अप्पू की सॉरी अप्पू की उल्टन पलटन अप्पू की उल्टन पलटन गेट में आती है रोज दस से लेके कर साढ़े दस बजे तक आती है अच्छा <laughs> रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं बस है कुटुम्ब में चार लोग हैं दो बच्चे हैं मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही थिएटर लाइन में है एक थिएटर करता है एक पढ़ाता है थिएटर के लिए और बस चल रहे <laughs> और रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे यही कि थकना मत हिम्मत मत मतारना बुरा समय सबके लिए आता है वो बुरा समय के बाद ही अच्छा समय शुरू होता है तो फाइट करो बस क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया शरद शरदबाज जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बातें सुनकर जरूर मोटिवेशन मिल रहा होगा थकना नहीं है रुकना नहीं है बस अपने कार्य को करते रहना है मुश्किलें तो सबके पास आती हैं तो सर इसका अनुभवी ही है क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय तक इस चीज़ को जिया है जो भी स्ट्रगल्स हमारे बीच में आते हैं ऐसे समय में भी रुकना नहीं है तो जाते जाते मैं कहूंगा कि फिल्म फिल्मी दुनिया से आप जुड़े हुए हैं एक्टिंग की दुनिया में अगर कोई विद्यार्थी नया आना चाहता है इसमें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ हो तो वो इसमें काम कर सकते अपने आप को पहचानो पहले तो आप अपने आप को पूछो कि आप ये सब कर सकते हो क्या मैं अपने आप को पूछा मैं डॉक्टर बन सकता हूँ उन्होंने कहा नहीं तो मैं नहीं बोला फिर मैंने अपने आप को पूछा इंजीनियर बोला नहीं भी पता चला कि नहीं यार अपना शौक जो है कहीं और ही जगह है फिर कॉलेज में छोटे से रोल करने के लिए बोला गया तब पता चला कि हाँ यार ये काम अपन कर सकते हैं तो अंदर से दिल ने भी बोला इसके पीछे मेहनत कर अपने आप को पूछो अगर वो कहता है कि आप एक्टर बन सकते हो तो मेहनत करो मेहनत करने का उसका फल तो मिलता ही है जी जी जी जी। बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने आप से बातें करो और जिस भी जगह पे आपको लगता है कि आपका मन कहता है आपका दिल कहता है तो उस जगह पे आप मेहनत करिए आपको सफलता निश्चित मिलेगा और सरसर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।, शुक्रिया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक हाथ गाना जो आपके दिल के करीब हो एक लाइन सुनाइए गाना बहुत सारे गाने अभी दिल के करीब तो एक तो नहीं है बहुत है अनपढ़ के गाने जो थे ना वो बहुत ही अच्छे थे लता भाई उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते कुछ कहने पर तूफ़ान उठा लेती है दुनिया क्या करेंगे बताओ <laughs> शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अभी आप सुन रहे थे शरद व्यास जी को अपने अनुभव को हमारे साथ सजा किया रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया के साथ शुक्रिया और फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो nahi नहीं कहते, ये शिकायत है हवा है, काली काली घटा है। पूछो कोई सवाल बच्चों पूछो कोई सवाल